विचार तो पूर्व पक्षी चल रहा था कि आपने प्रतिविज्ञा के आधार पर एक आत्मा की सिद्धि कर रहे थे जो मैंने देखा था वही में छू रहा जो मैं छुआ था उसी को मैं अब देख रहा हूँ इत्यादि रूपेण आपने अपने प्रतिविज्ञा को लिया और इस प्रतिविज्ञा के आधार पर भिन्न भिन्न विषयों को देखने वाला वह वा एक ही अनुसंधाता स्मरण करता अनुभवीता एक होने के नाते अनुभव स्मरण का परस्पर संबंध रखने वाला एक ही आत्म स्थिर आपका है वह क्षणिक विज्ञान नहीं हो सकता है यदि क्षणिक होता है यथार्थ अनुभव का लाभ हो जाएगा ये जो पूर्व पक्ष था उस सिद्धांति का जवाब था उस पर पूर्व पक्ष कहता है ये नहीं हो सकता है ये जो प्रतिविज्ञा है आपका वह भ्रांति है उस प्रतिविज्ञा को यथार्थ ज्ञान मानता ही इसलिए कहते एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा चित्त का एक एक प्रत्यय संपूर्ण पृथक होने के बावजूद भी उन सभी के साथ एक विषय को लेकर के अनुभव करने वाला एक प्रत्यय का विषय हो करके अभेद आकार जो अहम प्रत्यय एक प्रत्यय विषय और अयम अभेद आत्मा क्या कर रहा है अहम प्रत्यय घटम जाना अहम पठम जाना ऐसे अहम जो है सब जगह जा रहा घटसन पठसन मठसन सत्ता के रूप में सर्वत्र निश्यूत है कई ज्ञान रूप में सर्वत्र निश्यूत है घटक ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान इसलिए कहते हैं कि देखो एक प्रत्यय विषय है अभेद आत्मा है मैंने जो पूर्व में था वही अभी भी इस प्रकार संभव में आता है अहम इत्या कर होता है लेकिन वह अत्यंत भिन्नषी चित्तेषु एक विषय के साथ अभेद रूप आत्मा आम आकार जो हो रहा है वहां तक तो ठीक है लेकिन एक में दूसरे का विषय के साथ भी वही आत्मा है ये हम मानेंगे नहीं शनि विज्ञान वालों को यही विशेषता है ना विषय के साथ विज्ञान विषय के साथ विषय भी नष्ट होगा ज्ञान भी नष्ट होगा विज्ञाता भी नष्ट सब खत्म इसलिए उसका नहीं वो वहां तक बात हम मान लेते हैं एक प्रत्येक को और वो उससे अभेद आत्मा बन गया अभेद स्वरूप ये है अहम प्रत्येक के द्वारा गृहित है ये सारी बात मैं मान लेता हूँ लेकिन कथम अत्यंत भिन्नषु चित्तेषु वर्तमान अत्यंत भिन्नेशु घटचित पटचित मट चित्त जो हो रहा वर्तमान एक प्रतिनिधिम प्रतिनं आश्रयत एक सामान्य मी वा भी घट प्रत्येक काल घटचित्त भी मही था पढ़चित्त हो गया पढ़चित्त भी मही हूं ये जो बात सामान्यम एकम प्रतिनं कथम कैसा आप आश्रय कर सकते हो त्रिपूर पक्षी है सिद्धांत गई नहीं, नहीं। शवान वग्राहीश्च यम अभेद आत्मा अहम प्रत्यय है, है किसी अन्य प्रमाण सिद्ध नहीं है उनकी पूर्व पक्ष का कहने में दो ग्रह एक तो ग्रहण और स्मरण परस्पर विरुद्ध स्वरूप है हम में क्या हो रहा है स्वयं देवदत्ता आपने ग्रहण किया स्वयं देते हम जाना या आयम क्या है ग्रहण है सह क्या है स्मरण है परस्पर विरुद्ध है स्मृति को भी आप ज्ञान मानते हैं ना स्मृति ज्ञानम दिविधम अनुभव स्मृतिश्चय अपने कहा है तो अनुभवों में प्रत्यक्ष आ गया ना इसे दो भिन्न प्रकार का ज्ञान एक ज्ञान का वेग कैसे हो सकता है परस्पर संबंधित हो ते वो ज्ञान स्मृति चित्त अलग है उनके हिसाब से है ना क्योंकि क्षण विज्ञान है जो स्मृति रूपा ज्ञान होगा उससे विलक्षण जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष होगी यही होगा दोनों के दोनों प्रश्न विरुद्ध ज्ञान एक काला अच्छे देना भले समान विषय भी होने काला अच्छे नहीं हो सकता आते एक क्षण विज्ञान के अंदर स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों समन्वित नहीं हो सकती और दूसरी बात एक अंश में प्रत्येक परोक्ष है दूसरा अंश है परोक्ष और अपरोक्ष दोनों अंश को कैसा बनवे कर दो एक साथ अंश में अपरोक्ष है और सो अंश में परोक्ष है परोक्ष अप्रोक्ष विषयों को एक ज्ञान का को विषय कोई नहीं कर सकता क्यों उनके मत क्षण विज्ञान के अंतर्गत तो ये संभव नहीं है पूर्वत्तर समय जोड़े बिना होगा नहीं जोड़ने वाला कोई नहीं है अतवा संभव है जब तो सिद्धांति कहता है अरे बौद्ध तुम्हारा पूरा दर्शन अनुमान पर टिका है नो प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमानों का प्रमाण उसे पूछा जाए तुम अनुमान कैसे करते मुझे बताओ हुँ? व्याप्ति ज्ञान पहले किया ना व्याप्ति ज्ञान आत्म दुच्छित वो तो प्रत्यक्ष मान लीजिए देख रहा है मानस में एक क्षण में हो गया सारा मान भी देता हूं उत्तर क्षण में पक्ष जब हुआ पर्वत ये जो धूमवान पर पर्वत एक ज्ञान हुआ जब उस ज्ञान से संबंध है नहीं इस तो तो तो सामने दिख रहा अब व्याप्ति विज्ञान जो था वो क्षण विज्ञान उतर नष्ट हो गया और भूत में चला गया वर्तमान कोटे पक्षुधन का ज्ञान हो रहा है उसके उत्तर कान में क्या होगा व्याप्ति का स्मरण भी होना है पशुधर्मता को जोड़ना भी एक परामर्श ज्ञान पैदा तुम करते हो कि नहीं करते हो तो कैसे कर लोगे फिर? वो जो तीसरा क्षण विज्ञान के अंदर स्मृति भी आपने माना व्याप्ति का स्मृति भी वर्तमान पक्षुधर्मता को स्वीकार किया दोनों को मिलाकर तीसरा विज्ञान पैदा हुआ तुम्हारा विज्ञान में दोनों ही नहीं अपोक्ष भावन्नी स्वीकार कर रहे हो कि नहीं, नहीं कर रहे हो कि मैं स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं तो अनुमान ही नहीं कर सकोगे आप यथा आप अपने अनुमान आत्मक शनि विज्ञान के अंदर स्मृति और ग्रहण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष और अपरोक्ष तत्वों के एक विज्ञान के अंदर जैसे तुम स्वीकार कर सकते हो उसी प्रकार से प्रति में तुम्हारी क्या आपत्ति और वह प्रतिविज्ञान लेकिन तुम भले ही अनुमान तो कर रहे हो लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो इस अनुमान का कर्ता भी यदि क्षणिक हो जाएगा तो अनुमान ही नहीं उच्च अनुमान कोई नित्य स्थायी तत्व तो मानना ही पड़ेगा तुम तो उस स्थायी तत्व तो तो का नाम ही हम कहते हैं नित्य आत्मा। विज्ञान आत्मा आज क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा नहीं हो सकते साबित हुआ स्वान ग्राही है वो प्रमाणों से ग्राही नहीं है जैसे आप अनुमान प्रमाण कर रहे हो आप अनुमान प्रमाण कौन ग्रहण कर रहे हो आप ही तो कर रहे हैं ना यथा तथा तो यह आत्मा की जो स्थायित्व हुई स्वानु ही ग्राही है कोई आज आपको कहेगा जो कल थे वही आप आज हैं तब आप मानते हो कि मैं वही हूँ देखिए कहोगे कल और संजय दूसरा था आज मैं विजय हो गया हूँ कल पराजय हो जाओगे तो ऐसा नहीं है ना ये दृढ़ निश्चय रहता है आपको कि जो मैं कल संजेता वही मैं आज भी संजयी हूँ कि दूसरे से पूछना नहीं पड़ता दूसरा आगे आपको प्रमाणित नहीं करेगा वो स्वान्ग्राही है उसके लिए कोई प्रमाण के अपेक्षा नहीं होता इसी तरह कहते हैं स्वानुभोग्राही स्म अभेद आत्मा अहम प्रत्यय ये जो अभेद आत्मा है पूर्व विज्ञान इस विज्ञान उत्तर विज्ञान और आगे सदैव सकल विज्ञानों में सकलभूत विज्ञानों में जो था वही वर्तमान विज्ञान में है और आगे होने वाले सगल विज्ञानों में भी मैं ही सबको मोभ करने वाला हूँ अभिन्न आत्मा हूं ऐसा जो अनुभव होता है उसका कोई आप नहीं कर सकता नच प्रत्यक्ष से महात्म प्रमाणांतरण अभी भूत जो प्रत्यक्ष के महात्मी है उसका अनुमान अभी प्रमाणांतर से आप दबा नहीं सकते काट नहीं सकते जब अनुभव कर रहे हो मैं बार बार एक और दृष्टांत देता हूँ इस बात में कि जब आप ये अनुभव कर लिए अपने आंगकोन के सामने एक लाल गाय खड़ी है एक काली गाय खड़ी है एक सफेद गाय खड़ी है और उन खड़ी हुई गायों से आपने दूध निकाला सभी गाय से सफेद रंग का दूध निकला और कोई आपको तर्क दे तुम गलत देखियो तेरा आंग गलत है काली गाय से काली दूध निकलती है लाल गाय से तो लाल दूध निकलेगी तो मान लोगे कभी भी हत्तर का आप स्वीकार नहीं करेंगे चाहे कोई कहे कि आपके आंग खराब है तो आपके नहीं तेरा आंख खराब है तो उल्टा बोलो उसको तुम टेस्ट करा लो भाई वो तो काली दूध नहीं निकली वहां तो सफेद है बाल्टी में तुमको बाल्टी में जो काला दिख रहा है वो तेरे ही आंख खराब है इसी तरह से यहां पर भी तर्क अन्य प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण कोई को बात नहीं कर हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण को यदि बांधना ही चाहते हैं सेंद्रीय प्रत्यक्ष प्रमाण को बांधना ही चाहते हैं इस प्रत्यक्ष के विरुद्ध आपकी होनी चाहिए और जीवानुभूति सम्यक होनी चाहिए और वह अनुभूति सर्वसम्मत होनी चाहिए तब यह प्रत्यक्ष बांध सकते हैं जैसे राज्यों में भी सर्व का ज्ञान और रहा तो प्रत्यक्ष हुआ हुई कपोल कल्पना थोड़ी है आप अंकों से ही रस्सी में सर्प देख रहे हो प्रतीक्षित तो हुआ इन्हें सेंद्रीय प्रत्यक्ष को आप स्वयं उत्तर काल में बाधित कर लेते हो और सर्वान वो सिद्ध हो जाता है यम नायम सर्प यु रज्जो रेव यह जो सर्वानुम सिद्ध होने के नाते आपको मानना पड़ता है केंद्रीय प्रत्यक्ष वो अयम सर्प ज्ञान भ्रांति प्रत्यक्ष का बाद यदि करना ही है वही प्रत्यक्ष कौन से प्रत्यक्ष का बाद होगा जो भ्रांति रूपा प्रत्यक्ष है इसी प्रकार से जगत भी भ्रांति रूपा प्रत्यक्ष है तो श्रुतिया से सिद्ध और सम्मान वो सिद्ध है जब आप अपना ईश्वर को अनुभव कर आपको भी सब स्पष्ट हो जाता है इसे प्रत्यक्ष का अपलाप अन्य था आप नहीं कर अनुभूति के अलावा इसलिए कहते हैं न प्रत्यक्ष से महात्म प्रमाणांतर अभिभूत है प्रमाणांतर प्रत्यक्ष जितने भी प्रमाण है वो बेचारा प्रत्यक्ष के अधीन अनुमान करना चाहेंगे व्याप्त ज्ञान के अपेक्षा है व्याप्त ज्ञान कहाँ से होगा प्रत्यक्ष से उपमिति प्रमाण का प्रयोग करना अच्छा और उपमान प्रमाण की जरूरत है उपमान प्रमाण क्या है सादृश ज्ञान सादृश ज्ञान कैसे हुआ प्रत्यक्ष से श्रवण से आगम से ये तो है ना तीन तरीका और आप करना चाहे उसे भी आगे बढ़े शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण शक्ति ग्रह करने के लिए व्याकरण आदि का प्रत्यक्ष होना जरूरी है वह भी आठ प्रकार से सत्य ग्रह होगा उसे प्रत्यक्ष ही है लगभग इंद्र प्रत्यक्ष सब जगह है आप अर्थापति करना चाहेंगे तभी आपका अपना अनु होगा या तो आपने देखा होगा कोई रोज खाता पीता तभी बारह साल लग गया बोल रहे कोई मोटा होने में <laughs> ये तो अर्थापति प्रमाण है और कोई कहता है मोटा तगड़ा रहते मैं भोजन नहीं करता हूँ तो आप अर्थापति कर लेते हो नहीं नहीं फिर तो रात्रि में जरूर भोजन करता है दीवान अब भंगते च रात्रि भोजन वह भी प्रत्यक्षाधीन है ना पहले आपने प्रत्यक्ष किया कि नित्य भोजन कर रहा है कम से कम एक बार करता है भले वो जब बादाम का हलवा खाता है लेकिन उसके बिना कोई तगड़ा नहीं हो सकता है एक बार तो भोजन तो जरूरी है ये आपने पहले कहाँ ग्रहण किया प्रत्यक्ष से ग्रहण किया नहीं तो अर्थापत्ति के द्वारा रात्रि भोजन की परिकल्पना आप नहीं कर सकते अनुपलब्धि का मामला भी ऐसी अनुपलब्धि में कहते ही क्या हो यदि अत्या तरी उपलब्धि है तो आपकी प्रकृति है अनुपलब्धि में स्वभाव बनता इसी तरह से कथन करने का और यदि उपलब्ध पर बोल बोल रहे हो? से तो बोल रहे हो, से के हैं ना, यदि घड़ा होता इस धरातल पे मेरे को धरातल दिखाई दे रहा है पृथ्वी दिखाई दे रही है यानी इस पर घड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा इसी कारण से मैं कहता हूँ यदि यहाँ घट होता तो मुझे घट अवश्य होता यानी यहाँ घट नहीं उपलब्ध हो रहा है इसका मतलब यहाँ घटगा वे प्रत्यक्ष प्रमाण आदि नहीं। इसके सभी प्रमाण प्रत्यक्ष आदि नहीं। इसलिए कहता है प्रत्यक्ष प्रमाणांतर प्रमाणांतर कौन अनुमान सर्वम प्रत्यक्ष बले नहीं वे व्यवहार प्रत्यक्ष के बल पर व्यवहार को प्राप्त करते हैं। तस्मात इसे निष्कर्ष निकला अनेकम अनेकार्थम अवसितंची ये बात आपको मानना पड़ेगा ये आत्मा एक है और वह अनेक विषयों के साथ संबंध करके पौर्वोत्तर कालों में स्मृति आदि व्यवहार करने में भी समर्थ है वह अवस्थित मन स्थिर क्षणिक नहीं है कौन या चित्त जवा यह समझना है क्योंकि अनुभव संस्कार स्मृति नाम एकाधिकरण नियम उनकी साधारण यहां पर हेतु है अनुभव संस्कार और स्मृति वह एक अधिकरण में होनी चाहिए धिकरण मानोगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी जिस व्यक्ति ने अनुभव किया उसी का चित्त संस्कार होगा और वह संस्कार उद्बोधकों के आधार पर कभी न कभी स्मृति को वही प्राप्त करेगा यह नहीं मानोगे तो पढ़ रहे हैं आप स्मृति हो जाए आपकी घर में बैठे माँ बाप को हो जाएगा क्या ऐसे ऐसा नहीं होता जो अनुभव कर रहा है वही व्यक्ति के अंदर संस्कार भी होगा और जिस व्यक्ति में संस्कार है अनुभव करने वाले में उसी में स्मृति भी होगी भिन्न अधिकरण निगता ये सर्वसामान्य नियम है इसे सामान्य हेतु तो है पूरे पूरे इस प्रकरण में इनका अनुभव संस्कार स्मृति नाम एक अधिकरण आत्मा नित्य शाश्वत अवस्थित और दोष क्या दो तेरी बात नहीं मानते हो कृतनाश अकृत अभ्यावगम दोष आ जाएगा जिसने जो किया उसे कर्म फल पाया नहीं इतने में मर गया बाद में जो फल पा रहा है उसे तो कुछ किया ही नहीं मानना पड़ेगा बिना किए उसने फल पा लिया ये जो है कृत विप्रनाश और अकृत अभ्यागम नाम का दोष होता है यदि आप फिर एक आत्मा को नहीं मानेंगे तो धन आधार पर उसने सिद्ध कर दिया कि आत्मा एक दोस्तों स्वीकार करना ही पड़ेगा उसी के आधार पर एक तत्व अभ्यास है है संभव और पक्ष इसलिए उठाता बहुत क्षणिक विज्ञान वाले एक तत्व अभ्यास हो नहीं सकता क्यों लगातार कोई रहता ही नहीं है क्षणिक है वो अभ्यास कौन करे अभ्यास के का दक्ष काल निरंतर सत्कार आशे तो दृढ़ भूमि कहा है आपने इसीलिए यहाँ प्रसिद्ध करना पड़ा नहीं एक अभ्यास संभव है क्योंकि आप सदा रहते हैं अरे आप जो है एक विषय का अभ्यास करने का नाम ही एक अभ्यास है और निरंतर कर सकते हैं जी बौद्धों का दृष्टान्त तो अधिकतर दीप शिखा को देखते हैं भ्रांति है ना वहां पर दीप शिखा में क्या है भ्रांति है तो वही तो है नहीं लेकिन आप कहते वही दीपक जल रहा नौ दिन तक नवरात्र में एक चीज जलता आप कहते हो अखंड जल रहा है अखंड है वास्तव में तो लो तो जलते ही जा रहा है बत्ती भी आप जो बदलते ही रहते हैं नौ दिन तक भी लंबी बत्ती बना दोगे किलोमीटर की तो चलेगी नहीं भाई वो कहाँ रखो कैसे चलेगा वो तो आप बत्ती तो इतनी लंबे बनाते हो मुश्किल से एक दिन डेढ़ दिन चलेगा फिर उस दूसरे बत्ती उसको जलाते हैं फिर उसको घुसा हो उसी के अंदर ऐसे करके जो अखंड उसको बनाए रखते हो लेकिन वहां वास्तव में दीपक तो लगातार जल रहा है लौ जलती जा रही है बीच में ऊपर भी करना पड़ रहा है इसीलिए फिर भी आपको लगता है एक बौद्धों का क्षण विज्ञान का मुख्य आधार ही है प्रत्यभिज्ञा यह मिथ्या है वही दीपक जल रहा है प्रतिविद्या होता कि नहीं होता है, है? वो मिथ्या है ती तो मैं स्मरण कर रहा हूँ यह भी मिथ्या साबित करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं है वह प्रत्यक्ष दृष्ट है प्रत्य अनुभव के द्वारा का बात हो रहा है लेकिन यहां कोई अनुभव ऐसा नहीं है जो वही मैं हूं इसको बाध कर देता हो जो कल था वही मैं आज पढ़ रहा हूं वही मैं कल भी यदि जीवित रहूंगा तो आऊंगा ये जो बात है इसका अपलाप कोई हो रहा है दीपक में तो अपलाप हो रहा है भी दीपक में प्रतिविज्ञा हो रहा है स्वयं दीप लेकिन उसका बाद भी हो रहा है इन बाद, स्वेव स्मरता इस प्रकार का जो है विज्ञान जो अनुभव हुआ इसका बाद किसी से नहीं हो रहा है उसका दृष्टान जो है और दास्तांत बहुत विषमता दृष्टान बात है तत्व है अतिव कोई दोष नहीं होता है इतना विशेष हिंदी की व्याख्या में आपको मिलेगा देख लेना येदम शास्त्र परिक्रम निर्दिशित है तब कथम शास्त्र में चित्त के जो ये परिकर्म बता दिया चित्त को निर्मल करने की जो पद्धति परिकर्म कहते है चित्त को निर्मल करने का पद्धति विशेष बताई गई है वह पद्धति विशेष कैसे सिद्ध होगा लेकिन शास्त्री ने परिक्रम दृष्ट है तो कथम भविष्य वो कैसे होता है क्योंकि जो है यो, यो विज्ञान होता तो शायद बहुत सारी समस्या भी हल हो जाती राग द्वेष होता ना कोई किसका शत्रु होता न कुछ होता अभी राग द्वेष अभी निवेश स्थाई आत्मा के कारण से तो है ये और ये स्थायी आत्मा जब तक है और एक नहीं अनेक पुरुष जब तक है तो राग द्वेष से मुक्ति पाना मुश्किल है तो अंतगण शुद्धि कैसे होगी पर अंतगण शुद्धि का मतलब ये आप आपका बिल्कुल विशुद्ध सख्त होनी चाहिए राग रागद्वे अविद्या और अविद्या सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ये कैसे होगा तब बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं इस उपाय को अपनाने पर अंतगण शुद्धि अनायास ही हो सकता है मैत्री करुणामेक्षाणाम तो सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तम मैत्री करुणा यथा संघ मे समान लगा देना है नरे सूत्र विषय बोल दिया ये भी योग सूत्र है वही भ्रांति नहीं करना यथा संग समा पाणी ने कई सूत्र है पुस्तको हम यहाँ लगा रहे हैं मैत्री प्रथम है सुख हो करुणा का दुख के साथ मुदित का पुण्य के साथ उपेक्षा का अपुण्य के साथ जोड़ देना है अपुण्य विषय भावना तो ऐसी भावना करने पर चित्त निर्मल हो जाएगा अर्थात अपने से जो ज्यादा बढ़कर सुखी है उसको देखकर आपको जलन हुआ करता है ये स्वाभाविक है लेकिन ये वास्तव में आपका स्वभाव में नहीं है ये तो भाई अविद्या का महिमा है अविद्या की महिमा है ना ये आपका अपना स्वरूप में तो है नहीं ना राग ना द्वेश ना कुछ निर्गुण निराग का राग तो स्वरूप इसलिए आपका स्वभाव नहीं है ये मन का स्वभाव है अब उस मन के स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं अब इसे स्वभाव जैसे प्रतीत होता है क्योंकि तमुगुण प्रधान से अनैधिकार से चले आया हुआ है ना अनाधिकार से तमप प्रधान चल रहे हैं अच्छे राग द्वेषा आपको दिखाई दे लगता है ये मन का स्वभाव है राग रागदेश विचार करके देखिएगा वही मन जब सात्विक हो जाता है तो सब चीज नहीं होते है अर्थात तो मन का स्वभाव भी नहीं है वो ये गुण हैम्यता भ्रांति के साथ इसलिए कहते स्व से अधिक सुखियों के प्रति मैत्री भाव करनी चाहिए स्व से न्यून सुख वाले जो दुखियों के प्रति देख कर प्रसन्न नहीं होना वो भी पाप है किंतु उनके प्रति करुणा करनी चाहिए और अपने बराबर पुण्य वाले हैं तो उनके टांग के गिराने का प्रयास नहीं करना है करना क्या है अच्छा तो प्रसन्न हो जाओ भगवान ने चलो इनको हमारे जैसे ही सब सुख दुख दिया रखा है बहुत तो अच्छी बात है और बिल्कुल ही गड़बड़ानंद है तो उसके तो उपेक्षा कर दो बोल अपुण्या महा पापी है वे वृद्ध रास्ता चलते हैं मानवता से हीन हो चुके हैं पशुवत से भी महापशुवत जी रहे हैं हिंसक पशुओं के समान जी रहे हैं अहिंसक पशु गाय जैसे हो जाए तो भी अच्छा ही है लोगों के तो आज भी गाय जैसा है बड़ा सीधा सा गाय लाहत मारने वाली गाय जैसा नहीं है तो इसलिए एक अहिंसक पशु तुल्य भी थोड़ा कोई आदमी का गुण दिखाई दे तो भी अच्छी मानेगी लेकिन हिंसक पशुअ हो जाए तो उसको निश्चित रूपे न उपेक्षा करनी चाहिए ऐसी भावना करने से चित्र तब प्राणीशु सुख संभोगशु मैत्रीम भाव सगल प्राणी जो सुख संभोग से संपन्न सुख विषय से संपन्न आपन्न प्राप्त संपन्नेशु मैत्रिम भावेत उनसे मित्रता सौहार्द की भावना करनी चाहिए उससे क्या होगा आपके अंदर ईर्ष्या जो है पराभ्युदय असहन तो रूप आज ईर्ष्या वनष्ट नष्ट हो जाए पराभ्युदय असहनम ईर्ष्या वो निवृत्त हो जाता दूसरा आगे बढ़ गया तो उसको किसी तरह से परेशान करो यह महात्मा में भी रहता है मत सोचिए गृहस्थियों में होता होगा और आप लोग बड़े इसे झुले हुए हैं ऐसी बात नहीं जितना गंगा में नहाते जाते उतनी ज्यादा पापी उगते रहता लगता अंदर से ये और ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। ग्रस्त में भी जो नहीं होता है ना उसे भयंकर याद देख सकते हैं भयंकर कभी कभी तो विकराल रूप सामने आ जाएगा कभी ना कभी हो सकता आपके भी जीवन में आ जाएगा हम लोगों के सामने तो भुगत चुके हैं ना जानते नहीं ला लाल लाल पहने हुए लंबे लंबे चौटी रहे हैं बड़े लंबे चौड़े जो लगाते हैं और क्या करते हैं? देखें है बनारस में था वैरागी सीताराम दास नाम बड़ा सुंदर नाम है सीताराम का दास है हैं? और त्री चौड़ा तिरत लगा तो पूरे लाट कवर कर जाता लाल और सफेद ला यहाँ से चलता था उसकी एक बनती थी सिंहासन राम सिंहासन और यहाँ की यहाँ उठ पूरी होती थी लंबी चौड़ी और जो पुजारी भी था मैंने कहिए करियो में इसका हरित्रेम नमस्कृत्य है ना मुनिम नमस्कृत हरित्रेम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव है अच्छा और उनके वचनों को बड़ा संभाल के समझना पड़ता है पुजारी भंडारी और कोठारी तीनों और इसे संभाल के रहना पड़ता है ये बोलते कुछ करते कुछ और तद परिभाव है अच्छा तो क्योंकि उल्टियों की बड़ा आलोचना करके विचार करके समझ करके कदम उठाना पड़ता है इसलिए जो है तो सभी है पर आप भी विशेष रूप इन लोग तब होता है ये लगता है हमारी आसन खिसक रही है ये महंत के नजदीक हो रहा है तो बस तो फिर तो आपका तो तुरंत पता साफ हो जाएगा ऐसा तो पाठ पढ़ा दे उल्टा तीनों वर्यो में से एक भी हो जाए तो मुश्किल है वो था ये करीन में से पुजारी था वो और दो थे वो दोनों बंगाली थे बड़ा मुश्किल कर दिए छोड़ना पड़ा गोइमत खड़ा ऐसे कर दिए गोइन मठ छोड़ना पड़ा तो हमको याद है छोटे महाराज जी का एक नीतिपरक श्लोक बोलते थे खराब दशा पदम दूरम दशपदम दूरम दूरम दूरम दुष्टार बाहर ही पड़ेगा नहीं तो बनार से भी भगा देंगे तो जीने नहीं देंगे इसे दूसरे मठ में रहे फिर पता चल गया जो मुख्य कोठारी था, था उसको मंत्री को मंत्री नहीं। मंत्री महोदय बन गए थे तो फिर हमारे जबरदस्ती हम जब पाठ पढ़ने गए के लेके चला गया हमने जब आया देखा के, तो क्या हो गया? चोरी कर हनुमान करने में गलती भी नहीं थी भले वो भी हनुमान आभास निकला की उस दिन क्या हुआ था कुछ बिहारी आये हुए थे पहले दो दिन समाज थे और उस आश्रम में अब उसी दिन सवेरे जब मैं पाठ में गया हूँ उसके बाद हो गए खाली करके हम सोचे शायद संभल था और कोई था नहीं ए, पुस्तक किसका हमें अनपढ़ में पुस्तक क्यों ले गए वस्त्र वस्त्र ले जाते कोई बात नहीं पुस्तक तो छोड़ जाते चलो जो हो गया सो हो गया। जो पुस्तक तो लिए बैठा रहा इतने में वो महानता लगा स्वामी जी आप जाओ यार मैं क्या बात है भाई आप भी यहाँ से भगा रहे हो नहीं नहीं भगा नहीं रहा हूं आपको जब भी आप आना चाहते द्वार खोला है आपका सारा विश्व गोविंद मंडल वापस पहुंच गया मैंने कहा महादेव की लीला और तीनों हरी बदल गए ना नए हरी आ गए उसको महंत को पता चला तीन हरियो को निकाल दिया नई हरियो को बिठाए वो हमारे अनुकूल थोड़े हो गए मैंने पता लग गया इस वजह से उन की पता साफ हुआ ये समस्या होती को देख करके इसे क्यों हुआ वो भी पढ़ते थे तीनों उन्होंने ये देखा हम तो ये तीन साल से पढ़ रहे हैं, तीन साल से हम दिन करता पूरा नहीं कर पाए और ये आया छह महीने के अंदर थटाफट खरीद भगा बस इतने ही क्या है परापय प्रति शर्त है भले लंबा छोटे तिलक लगाने से क्या फायदा ईर्शा तो मिट्टी नहीं वहां उल्टा उनको ये करना चाहिए था मैत्री भाव करते और गति वे हमें भी युक्ति से समझा दो जिससे तुम समझ गए हो वो युक्ति हमें बता दो ताकि हम भी झटपट समझ लें हम भी आगे बढ़े सहायता लेनी चाहिए थी अकल तोड़ी ले, ले लेते और उल्टा काम कर गए उल्टा उनको खुद की हानि हुई अंत में तीनों बनार छोड़ देना पड़ा उन लोगों को आज तक वैसे के, वैसे रह गया कुछ नहीं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए ये आपके आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा बालक है अपने से आगे बढ़े वैसे कभी ईर्ष्या नहीं करना बल्कि उनसे सहायता लो उनको प्रणाम करो उनको प्रसन्न करो उनसे उन युक्तियों को सीखो जिससे तुम भी आगे बढ़ सको इसलिए कहते हैं उनके साथ मैत्री भाव करनी चाहिए और दुखित शुभ करुणा कृपा और जब कोई दुखी है उस पर दया करो कृपा इसे क्या होगा पर, परापकार की चिकित्सा जो है वो निवृत्त होगा पर के साथ अपकार करने की इच्छा खत्म हो जाएगी आप देखेंगे ना दुखी को समझेंगे इसने किसी के साथ कभी अन्याय किया होगा वह पाप का फल ये आज ऐसे भोग रहा है इसे मुझे भी किसी अन्य से कभी कोई अपकार या पाप नहीं करना चाहिए ये विवेक जगता है दुखी को देख करके ईसाई धर्म अस्पताल क्यों बनाया और उसको राम श्री कृष्ण अकल करके नकल करके क्यों अस्पतालों को बना रहे हैं शिवान जी महाराज क्यों अस्पताल बनाए इसीलिए कि साधकों को ब्याज आवे कि देख कितने दुखी आते हैं रोज विभिन्न रोगों से ग्रस्त उनकी सेवा करते हुए अकल लगाओ शिक्षा पाओ इससे कि तुम भी यदि आज अध्यात्म में आ गए हो और यदि एक क्षुद्रा क्षुद्र पाप करोगे एक तुम भी इस तरह बिस्तर पर पड़ जाओगे वैराग्य के लिए स्थान विशेष है ये विवेक जगता है इसे दुखितों में दुखी को देख करके आपके करुणा नहीं चाहिए और करुणा आएगी तब जब आप उसकी सेवा भी करेंगे इसलिए जान के स्थलों की जो है क्रम बनाया दुखियों में जाकर के सेवा करना उससे जो है आपके अंदर विद्यमान परापकार करने की जो इच्छा है वह मिट जाएगी और पुण्यात्म के पुण्यात्माओं में बड़ा देखकर करके हर्षित होना चाहिए स्वसमान हो उनको देखकर के, उनके साथ रनिंग रेस करने के प्रयास नहीं करना स्वभाव तो आगे बढ़ गए तो ठीक है लेकिन उनके साथ जो है प्रत्यय जो आप करते हैं प्रतिस्पर्धा वो गलत है, इसलिए कहते कि देखो पुण्यात्म के श्री मुदिताम ने हर्षम इससे क्या लाभ होगा उससे असुईया दूर होगी पर में जो दोष आविष्करण करने की जो स्वभाव है वह दूर हो जाता है पर दोष आविष्करण असिया पत्नी वर्त वह निवृत्त हो जाएगा आपको जो है कपड़ा बेच करके कमाने की गुण है दूसरे को मछली बेच कमाने की तो गुण है और दोनों करोड़पति हो गई तो क्यों से परेशान होते हो परेशान होते इससे ना हो टमाटर तो दो घंटे में बेच कर कमा लिया और ये चौबीस घंटा जो हवा मारते पंखा मारते धूल झड़काते कपड़ा सो सो दिखाते दिखाते कमाता है ना इसलिए ऐसा दोष हो जाता ये ई का कासिया का कारण जो है उसके गुणों में भी दोष निकालने के प्रयास करता है क्योंकि अपनी मेहनत से उसने कम मेहनत करके पा लिया किसी को दो घंटा रटना पड़ता है किसी को आधे घंटे में काम हो जाता है अत पर गुण में दोष देखकर उसे असिया करना उचित नहीं है बल्कि उसे प्रसन्न होनी चाहिए हर्ष होना चाहिए उससे क्या होगा असिया रूपी दोष आपके अंदर जो विद्यमान है वो दूर हो जाता है अपुण्यात्म के सौ उपेक्षा और अपुण्यात्मक तो लोगों को जब देखोगे जो अपुण्य कार्यो में ही लगे रहते हैं पाप करने, करने में ही लगे हुए हैं हिंसा जी करने में लगे हुए हैं उनको देख उपेक्षा कर देना नहीं तो देख देखकर आपको गुस्सा करे सुधरती नहीं है बदमाश है ऐसा है वो वैसा है गुस्सा है। इस करो, इसे क्रोध पर विजय पाने का आसान रास्ता है। आप अपुण्यात्मकों का उपेक्षा करने से क्रोध पर विजय हो जाता है इसलिए एवं अश शुक्ल धर्म उपजायते। ऐसी जो है जब योगी उपासक साधक जो है भावना करने लगता है उसके अंदर शुक्ल धर्म अर्थात तो सत्य गुण प्रधान होते जाता है रजगुण और तम गुण अभिभूत होते जाता है तथा तो तो प्रसिद्ध थी इसे चित्त निर्मल होता है प्रसन्न और जहाँ चित्त निर्मल हो गया वहािप्त भूमि से हट करके एकाग्रम स्थिति पद चलते वह एकाग्र भूमि आता है वहां भी इस निरंतर अभ्यास करने से स्थिति पदम समाधि में व निरुद्ध भूमि मेंबते तो भूमि सर्वे, सर्वे संतु निराम बोलते कि नहीं बोलते ऐसी इस श्रुतियां इसलिए हम लोग को शिक्षा देती है संगत चम संबद्ध इत्यादि श्रुतियां हैं इस प्रकार के बहुत सारी श्रुतियां हैं जो कहते हैं हम लोग एक साथ आगे बढ़े एक साथ मैंने किसी के साथ आपस में किसी को भी एक दूसरे को देखकर करके राग नहीं द्वेष नहीं क्रोध नहीं वीर नहीं हसिया नहीं कोई भाव नहीं आई उसके लिए सारे मंत्र थे ताकि वो भाव अपने अंदर आ जागे और आजकल तो बस तो बांध लिया और कुछ और अंग्रेजी में कुछ पत्र क्या प्रेयर करते हैं प्रेयर बोलते हैं उससे प्रेयर तो प्रेर प्रेयर में पी आर ये वही होता है ना आप उसको थोड़ा पी आर ये वही कर देना बस वही कर जानते ना कि यार क्या हो जाता है बकरा बली का बकरा ये फांसी का टेंट लगा लगा करके बली का बकरा बनने के लिए वो बाट कर रहा क्या उन लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं फालतू बातें ऐसी कोई शिक्षा नहीं ऐसी कोई संस्कार देने वाली बात नहीं इतना ही बात है उसमें तुम कितना दूसरे को धोखा देकर कितनी कमा सकते हो बस वही शिक्षा दिया जा रहा है कोई शिक्षा क्या है वो कुछ भी करो वहाँ जाके बोर माफ कर देना तो तुम्हारे काम हो मर्डर कर दो यहाँ कुछ भी कर दो वहा जाए कैसी मूड व्यवस्था कर रखे ये लोग वो ही को पसंद है क्योंकि है, क्योंकि भौतिक बात में चलना है या मार्ग में चलना है, मुक्ति के मार्ग में चलना है तब कथ्य नहीं हो सकता अब सब छोड़ करके मैत्री करणावत तो उपेक्षा मार्ग को अपनाना ही होगा इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान आदास प्रक्रिया के द्वारा अंतकरण शुद्धि करके ईश्वर के प्रणिधान करने के रास्ता से भी मुक्ति पा सकते हैं समाधि प्राप्त हो सकती है यह बात हो गया।, तो दो मार्ग प्रशस्त हो गया, अभ्यास वह क्रिया प्रधान मार्ग है जिसमें संप्रज्ञा संप्रज्ञा जी सोलह प्रकार के समाधियों को अपने विचार के बीच और फिर उसके बाद ईश्वर प्रणिधाना भक्ति प्रधान मार्ग था उससे आगे और दान है कहते मान लो आपको समाधि आदि करने के चक्र में संभावना नहीं है सब विचार सेवितर्क निर्विचार निर्वित सामिता सभी, सभी तक पहुंचने में बड़ा कठिनाई है तो सब छोड़ो प्राणायाम करना शुरू करो उससे भी मन का स्थिति बन जाएगा मन का जैसी स्थिति बनेगी तो आगे की रास्ता स्वतः ही प्रशस्त हो जाता इसलिए अगला सूत्र हाथ है पच्छन विधारणाभ्या प्राणस्य प्रच्छना विधारणाभ्या प्राणस्य कल भी थोड़ा संकेत में आ गया तो प्राणायाम का मामला भी अब यह साफ आ गया प्रच्छना विधारणाभ्यां व प्राणस्य प्राण का प्रच्छर्दन करनी चाहिए भीतरी हवा को दोनों नासा पुतों से प्रयत्त विशेष के साथ बाहर कर देना उसका नाम प्रच्छन जिसको यौगिक भाषा में रेचक भी कहते वमनम में प्रक्षर्दनम प्रक्षर्दन में वमनम उल्टी करना उल्टी करना क्या है पेट में जो प्राण था प्राण का उल्टी अब प्राण का उल्टी क्या था मुंह से तो करोगे नहीं ना प्राण की उल्टी प्राण जो पेट में हवा है उस हवा को आपका शर्व विद्यमान जो सूक्ष्म प्राण करता क्या है हवा को बाहर फैंता है यही पुष प्रदेश जो वायु का अंत विद्यमान जो सूक्ष्म प्राण के द्वारा बार फेंकने का नाम प्रच्छ और विधारण विधारण हो गया बार का बार बार फेंक दिया ना आपने वो बार का बाहरी रहने दो उसको अंदर आने मत दो और अंदर में प्राण मात्र रहे अभी जो शरीरस्थ हो वह प्राणी क्रियाशील हो रहे वायु वायु का प्रवेश ना होना वो वायु कुंभक बार फेंक दिया ना बाहरी रह गया तो बाहरी रहने दो उसको वायु कुंभक होगा फिर पूरक प्रच्छर्दन पूर्वक विधारण पूर्वक जो प्रच्छन करने के पश्चात आपने क्या किया पूर्वक बोल रहा पूरक नहीं प्रच्छन पूर्वक विधरण हुआ अब उसके बाद क्या विधरणान विधरण पूर्वक पूरक होगा और पूरक पूर्वक पुनः विधरण होगा यह क्रम चलते रहे इसी को नाड़ी शोधन प्रणायम नाम से भी कहते हैं पहले रेचक किया फिर बाही कुंभक हुआ फिर पूरक हुई तदनंतर जो आपने पुनः अंथक कुंभक लगा दिया फिर रेचक होगा एक क्रम चलेगा के मात्र हम लोग बता रहे थे एक एक एक करके फिर एक दो एक एक करना फिर एक दो एक दो करना फिर एक चार दो दो करना इस प्रकार से क्रम बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बत्तीस चौसठ बत्तीस चौसठ तक कर सकते हैं बत्तीस चौसठ सोलह चौसठ भी होता है बत्तीस चौसठ सोलह चौसठ पहले जितनी मात्रा में लिया उसके दो गुणा मात्रा में आपने अंदर धारण किया जितनी मात्रा में तो उसकी आधी मात्रा में बाहर छोड़ दिया और फिर लिया फिर विपरीत क्रम से चला अर्थात बत्तीस मात्रा में रेचन करना है बत्तीस मात्रा में रेचन करना है चौसठ मात्राए वाह कुंभक करना है सोलह मात्रा में उरक करना है और अंत में चौसठ मात्रा में ही अंत कर देना है यह शोधन प्राणायाम का सर्वोत्कृष्ट है और एक बत्तीस सोलह चौसठ विश्व कहा जाता है लेकिन वास्तव तो एक, एक का मतलब पहला तात्पर्य वो बत्तीस ही है ना एक लिखा एक का मतलब बत्तीस ही है बत्तीस चौसठ सोलह चौसठ उसको ऐसे भी कह सकते हैं दो चार एक चार जितनी मात्रा दो मात्रा है मान लो उसकी दो गुणा चार मात्रा बनेगी फिर उस दो की आधा एक मात्रा बनेगी और फिर चार मात्रा लेकिन पहला रेचक शुरू होता है क्योंकि हमेशा आपके पेट में कुछ न कुछ हवा तो रहता ही है इसे जब भी प्राणायाम शुरू किया जाता है सबसे पहला काम होता है रेचक जहां आए बैठ गया तुरंत लेना शुरू कर दिया पूरक करना बिल्कुल गलत है पहले अंदर का बाहर निकाल दो बाह्य कुंभक कर दो अंदर प्राण को कहते प्राणोदीपन प्राण को दीप्त किया जाता है अब प्राणायाम के लिए उसको तैयार कर दिया जाता है फिर क्रम चलेगा पूरक अंत कुंभक रेचक बाह्य कुंभक इसे शुरू कहां से करनी है इसलिए सूत्रकार जान करके प्रच्छन रेचक को इसे पहते देखिए कौष्ट से अर्थ कर रहे हैं कौष्ठ्य वायसिका पुटाभ्यम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छन इसका विस्तृत विचार कल किया जाए